रोगी धान तो सब रोगियों के लिए होता है स्वस्थ के लिए कुछ नहीं है <laughs> रोगी के लिए बताया कहाँ से पाठ है था। अभी बताया गया कि गीता में मोक्ष के साधन रूप से ज्ञान और कर्म का समुच नहीं कहा गया है ठीक है ना ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं कहा गया है और ये जो आया पूर्व पूर्व कर्म के ज्ञानी पहले होने वाले ज्ञानियों ने भी कर्म किया है किसने कर्म किया है ज्ञानियों ने, और जनक ज्ञानी थे ना इस आदि ज्ञानियों ने कर्म से ही मोक्ष प्राप्त किया कर्म से ही, मोक्ष प्राप्त जनक किसने ज्ञानियों जनक ज्ञानी है ना तो यहाँ तो ज्ञान कर्म का समुचय जैसा कुछ हो रहा है इस पर कहते हैं इसका इसको तो विभाग कर, करके समझना चाहिए विभाग करके समझना चाहिए। करके उनको, उन वचनों को कौन और जो पूर्वतर माता जनता इसी कर ये वचन है तत्कर् उन वचनों को उन वचनों को तो विभाग करके जानना चाहिए और विभाग करके भाष्यकार बताएंगे तथम हुआ कैसे मतलब वह कैसे मतलब विभाग करके उनको कैसे जाने विभाग करके उनको कैसे जाने तो आप ये सुन लेना मतलब ऐसा है ना कि श्लोक पर ध्यान देंगे कर्म संसि मास्क हाँ संसिद्धि कार्य ये मोक्ष कर रहे हैं पहले कि कर्म से ही जनजादी ज्ञानियों ने मोक्ष प्राप्त किया किससे मोक्ष प्राप्त किया कर्म से लेकिन अभी बताया गया कि ये जो अलग अलग मार्ग हैं ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा जिसमें कि मोक्ष किससे होता है ज्ञान निष्ठा से मतलब ज्ञान योग से ही मोक्ष होता है कर्म से मोक्ष तो जो भाष्यकार ने अपना पक्ष बताया कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है कर्म से नहीं होता है तो कर्म से ही मोक्ष प्राप्त किया इस श्लोक की संगति हो पाती है भाष्यकार ने जो बताया ज्ञान से ही मोक्ष होता है तो कर्म ने संसिद्धि भाष्यकार जनका दिया कर्म से ही ने को किया। इस श्लोक की संगति होती है क्या नहीं, नहीं नहीं होती है तो ध्यान देना तो इसकी संगति भाष्यकार बता रहे हैं कि यदि दो पक्ष में है दो पैराग्राफ है ना तो पहले पक्ष में जनक को माना है उन्होंने ज्ञानी और दूसरे पक्ष में माना है अज्ञानी तो ज्ञानी प्रथम पक्ष में ज्ञानी माना है तो मतलब क्या था, था? की जनक तत्व थे और तत्व ज्ञानी होने पर भी वो लोक संग्रह के लिए कर्मों में प्रवृत्त थे ज्ञानी कर्म क्यों करेगा हाँ शो करना अनिवार्य नहीं है करेगा तो लोक संग्रह के लिए करेगा ज्ञानी होने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे थे तो लोक संग्रह के, कर तो के लिए कर्म कर रहे थे ज्ञानी होने पर भी कर्म क्यों कर रहे थे थे क्या वो ज्ञानी थे तो उनको जो मोक्ष हुआ वो ज्ञान से हुआ मोक्ष किससे हुआ इतना अवश्य है कि कर्म संन्यास की योग्यता उनमें थी कर्म संन्यास की योग्यता उनमें थी फिर भी उन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया कर्म को नहीं छोड़ा कर्म करते ही रहे ज्ञान होने पर भी कर्म ज्ञान होने पर भी कर्म करते ही रहे लेकिन मोक्ष उनको ज्ञान से ही हुआ है कर्म से हाँ ये भाषिकार तात्पर्य बता रहे कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा हम्म कर्म करते करते ही वो मोक्ष को प्राप्त हुए पर किस प्राप्त हुए ज्ञान ज्ञान से ज्यान ऐसा ही है। संगति हैं क्योंकि मुक्ति तो यह यदिवत यहाँ वाक्य अलंकार में है यदि पूर्व में होने वाले जनक आदि तत्व ज्ञानी होने पर भी अजात शत्रु राजा का नाम आता है ना है में क्या क्या में है अजात शत्रु ही है वो भी सिद्ध माने गए हैं। यदि पूर्व में होने वाले जनक आदि तत्व वेक्ता होने पर भी या तत्व होने पर भी तत्व क्या है आत्मा तत्व क्या है आत्मा है ना तो तत्व होने पर मतलब आत्मज्ञानी होने पर यदि पूर्व में होने वाले यदि पूर्व में होने वाले जनक आदि तत्ववे होने पर भी तत्व होने पर भी लोक संग्रह प्रवृत्त कर्माण लोक संग्रह के लिए करुमे में प्रवृत्त थे लोक संग्रह के लिए करुमे में प्रवृत्त थे कौन जनक आदि जनक आदि ठीक है यदि पूर्व में होने वाले जनक आदि आत्म तत्व होने पर भी लोक संग्रहार्थम प्रवृत्त कर्माण क्यों लोक संग्रह के लिए करोम तो में हम बताएंगे छूट गया है ना तो वर्थ, की गुणांग क्यू वर्तनते कि गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं मतलब ना कि जैसे की दि इंद्रिया विषय भोग करती है इंद्रिया विषय भोगती हैं ना तो विषय क्या है त्रिगुणात्मक है विषय से शब्द स्पर्श रूप में जो विषय है ये त्रिगुणात्मक है मतलब कैसे शत्रु रज और क्रम यही त्रिगुण है ना ये त्रिगुणात्मक पूरा संसार है जितना दृश्य प्रपंच है सब कैसा है त्रिगुणात्मक है इसमें भी तीन गुण है सभी वस्तुओं में तीन गुण है, है तो अब देखना कि विषय भी कैसे है आपसे गुण है विषय क्या है मतलब त्रिगुण कौन है त्रिगुण कौन है तो प्रकृति को गुण कह सकते हैं गुण का मतलब त्रिगुण गुण का मतलब क्या है प्रकृति त्रिगुण है या प्रकृति गुण है कह सकते तो त्रिगुण का कार्य त्रिगुण प्रकृति का कार्य जो संसार है इस संसार को भी त्रिगुण या गुण कहेंगे जैसे मिट्टी के कार्य जगत को क्या कहते हैं गुण तो ये विषय भी क्या है आपका गुण है क्योंकि ये गुण के कार्य है और ये इंद्रिया भी क्या है गुण है समझ गए ये कहा जाता है गुण ही गुणों में प्रीलित हो रहे हैं ऐसा हाँ अब देख ना अब थोड़ा सा अंतर थोड़ा अंतर है कि गुणों का आश्रय प्रकृति है या गुण स्वरूप है ऐसा थोड़ा अंतर आता है प्रसंगानुसारा बता देंगे तब त्रिगुण शब्द का प्रयोग तो ये भी करते भी हैं अब ध्यान देंगे पाठ देखेंगे हाँ गुणागुण सुवर्तनते है गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं मतलब क्या है कि त्रिगुणात्मक इंद्रिया त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्त हो रही है मतलब क्या हुआ इंद्रियों त्रिगुणात्मक विषयों में लेकिन उस समय अपने को जब ये जब ऐसा वो होगा ना तो अपने को वो क्या समझेगा करता क्या समझेगा तो, तो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसका अनुभव होगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ केवल कहना नहीं है ऐसा अनुभव में आएगा <laughs> कि हम कुछ करते नहीं जैसे अभी लगता है ना हमने ये काम किया हमने वो काम किया यहाँ गए वहाँ गए कुछ लगे कुछ किया ऐसा समझ में नहीं आएगा हाँ कुछ किया ऐसा समझ में नहीं आएगा जैसे कमरे में रहते हुए आप अपने को कमरे से अलग समझते है न मुझे सब करते हुए भी सबसे अलग अपने को सुन हमारा कोई कार्य नहीं हमने कुछ किया नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तो है अब न, ते, ते इस ज्ञान से ही पे कर थे उन लोगों ने कोई जनता भी गुणा गुणेश वर्तन से इस ज्ञान से ही संसदी को प्राप्त किया लेकिन थोड़ा रुकना यहाँ ज्ञान ज्ञाने लेना इस ज्ञान से इस ज्ञान से यहाँ थोड़ा सा अध्ययन करने पर लगेगी मतलब ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है में हो रहे हैं ज्ञान मोक्ष का साधन मोक्ष साधन तो होगा कि की आत्मा आकर है या भोगता है या असंग है प्रकार का ज्ञान तो यहाँ पर टीका ने बताया है इस ज्ञान से करु में प्रवृत्त होने पर भी टीका के अनुसार है हाँ ज्ञाने के आगे कर्म सुवृता ऐसा जो है जोड़ करके इन्होंने पंक्ति लगाई अपने हार करके या इसे के होने पर, इस ज्ञान के होने पर और हमने बताया अभी आपको कर्म सुवृत्ता कर्म में प्रवृत्त होते हुए या कर्मों में प्रवृत्त तो होने पर भी कर्मों में प्रवृत्ति होने पर भी संसिधि मासिक आकार से मोक्ष को प्राप्त किया दोबारा लगाइए गुणा गुणेश कि त्रिगुणात्मक इंद्रियात्मक विषयों में प्रवृत्त हो रही है त्रिगुणात्मक इंद्रियां त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं इस ज्ञान से इसी ज्ञान ये ना, इस ना? इस न इस ज्ञान से करुण में प्रवृत्त होने पर भी करुण में प्रवृत्त कौन हुए नी इस ज्ञान से करुण में प्रवृत्त होने पर भी संसिद्धि आशिका की मोक्ष को प्राप्त ही किया यो लगा लेना में संसिधि एवं आशिका की मोक्ष को प्राप्त ही किया कियापर्य बताते हैं कर्म संन्यासी प्राप्त की कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्म संन्यास करते कर्म त्याग है कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी और फिर ये ऐसा जोड़ लेना की कर्म कर्मसन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्म का त्याग नहीं किया इसको जोड़ सकते हैं बल्कि कर्मणा की कर्म के साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया कर्म के साथ ही मतलब ना कर्म के साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया अर्थात कर्म करते करते ही मोक्ष को प्राप्त किया अच्छा आगे लिखा है कर्म संन्यासम न कृत मनता ऐसा अर्थ है कर्म संन्यास नहीं किया यह अर्थ है यह अर्थ है कर्म करते करते मोक्ष को प्राप्त किया कर्म से मोक्ष प्राप्त किया ऐसा भाष्यकार को मान्य नहीं है बल्कि कर्म करते पे, करते अपने मोक्ष हुआ किस से ज्ञान के जब किसी इस श्लोक में ज्ञान से ऐसा ज्ञान शब्द नहीं आ है ना फिर भी ऐसा भाष्यकार बताते हैं पंक्ति लगाएंगे तावत वाक्य अलंकार में है यदि पूर्व में होने वाले जनाका तत्व होने पर भी लोक संग्रह प्रोभित करवाणा क्यूँ के लिए करु में प्रवृत्त हुए लोक के लिए करु में हाँ लोग संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए ऐसा भाष्यकार मानते हैं तो का कर है? कर हाँ हाँ हाँ हाँ तो ध्यान देना कर्म में प्रवृत्त है तो गुणा गुणन थे तो लेना ले पे करना कर या पे कर में बाद में करना ना त्रिगुणात्मक इंद्रिया त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्ति हो रही है या त्रिगुणात्मक इंद्रियों की त्रिगुणात्मक विषयों में प्रवृत्ति हो रही है इस ज्ञान से कर्म करते हुए ही क्या हमने बताया था ज्ञान ठीक है इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होते हुए ही अभी नहीं करना इसी ज्ञान है न इस हाँ। ज्ञान ऐसी कर्मो में प्रवृत्त कर्मो में प्रवृत्त होने पर ही या कर्मों में प्रवृत्ति होते हुए ही कर्मो में प्रवृत्ति यही कर लेना इस ज्ञान ऐसी कर्मो में प्रवृत्ति होते हुए ही मतलब ये ज्ञान उनके पास था ये ज्ञान उनके पास था और कर्मों में प्रवृत्त होते हुए ही मोक्ष को प्राप्त किया अच्छा यदि ये ज्ञान रहेगा कि इंद्रियां ही विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं, तो इसका मतलब अपना माया करता हूँ तो यहाँ पर शब्द अच्छा। समझते है जैसे यहाँ दस लोग बैठे हैं, हमने दो चार आदमी का नाम लेकर कहा कि तुम चले जाओ जैसे बोल दिया तुम जाओ तो इनको क्या होगा रुक जाओ तो कैसे सिद्ध इनका रुकना शब्द से तो मैं आपको बोल दिया दो आदमी चले जाओ बाकी रुकना अर्थता सिद्ध है तो यहाँ पर भी गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं मतलब गुण ही गुणों में प्रवृत्ति कर रहे हैं या गुण ही गुणों में प्रवृत्ति करता है तो कर्तृत्व तो तो तो किसका हुआ गुणों का ये तो शब्दता सिद्ध है और तो आत्मा का कर्तृत्व अर्थ सिद्ध है अर्थता सिद्ध है ठीक है तो इस ज्ञान से तो ठीक है वैसे अध्यार न करें तो भी लग जाता है इन्होंने अध्यय किया है तो भी लग जाता है इस ज्ञान से दोबारा लगाएंगे यदि पूर्व में होने वाले जनता तो होने पर भी लोक संग्रह प्रवृत्त करवाना क्यूँ लोक संग्रह के लिए कर्म प्रवृत्त हुए लोक संग्रह में कर्म के लिए प्रवृत्त हुए तत्वों तो का अध्ययन कर लेना तो गुणागुणेश बर्तन से ज्ञान से ही यदि अध्यार न करे तो, तो क्या करेंगे अध्यय न करें तो कैसे लगाएंगे ये गुण ही गुणों में प्रवृत्त रहे हैं इस ज्ञान से ही जनक आदि मोक्ष को प्राप्त हुए और अच्छा तो है जो उसको जोड़ लो इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होकर इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होकर ही लगा लो ना लगाएंगे तो अध्यय न करें तो भी लग जाएगा इस ज्ञान से कर्मों में प्रवृत्त होकर ही मोक्ष को प्राप्त किया अभी संसिद्धि का त्यार किया जा रहा है मोक्ष हाँ तो मोक्ष तो मतलब ज्ञान से हुआ है ज्ञान ने इसीलिए जोड़ दिया है ना और यहाँ पर ज्ञान का अर्थ का है तो इसको बताते हैं कि संन्या hmm. संन्या कर संन्या कर्म संन्यासी प्राप्त कर्म है यहाँ पर कर्म संन्या कर्म संस की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों के साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया कर्मों के साथ ही मोक्ष को कर्मों को साथ ही मोक्ष को प्राप्त किया इसका तात्पर्य की कर्म संन्यास न कृतमनता की कर्म का संन्यास नहीं किया ऐसा जोड़ कर्म संन्यासी प्राप्त अपी ना कर्म संयासम कृतमता कर्मणास्था यो संसिद्धिता ऐसा भी कर सकते हैं ध्यान जाए ना शब्दों पर कर्म संन्यासी प्राप्त ना कर्म संसम कृतवनता कर्मणास्था संसिधि कर्म के साथ ही संसिद्धि को प्राप्त हुए किस से ज्ञान से अब देखना इसमें जनक को क्या माना है ज्ञानी यदि लगाया है ना यदि तो संभावना अर्थ में होता है न जनका तत्व भी है जनका आदि तत्व ज्ञानी अथ न पे तत्व विदा अब दूसरे पक्ष में अथ यदि अर्थ में यदि पे तत्व विदा न यदि वे तत्व तत्ववे नहीं थे यदि वे तत्व ज्ञानी नहीं या और यदि वे तत्व ज्ञानी नहीं थे तब क्या है साधन भूत ईश्वर समर्पित कर्मणा ये साधन भूत ईश्वर समर्पित कर्मों के द्वारा ईश्वर को समर्पित करके जो कर्म किए जाते हैं वे चित्त शुद्धि के, के? के, के साधन बनते हैं चित्त शुद्धि के अंतरण के शुद्धि के साधन बनते हैं साधन भूत साधन करते, साधन रूप साधन रूप तो मतलब साधन ईश्वर ईश्वर को समर्पित करके किए गए कर्म। कर्मों के द्वारा संसि को प्राप्त हुए पहले संसद बिन्द मोक्ष था अब संसद बिन्द करते, करते शक्त शुद्ध अब संसद बिंदु हैं यदि वे अज्ञानी थे थे, ना, तो नहीं थे।, थे तो अज्ञान होने पर ए, कर्मों से क्या होगी हाँ सत्य शुद्धि तो तो कर चित्त तो शुद्धि या अंताचरण की शुद्धि को हाँ? तो आस्थिता करते प्राप्त किया तो अभी इन्होंने अर्थ किया है संसुद्धि का अर्थ सत्य शुद्धिम संसि कांताचरण की निर्मलता और दूसरा अर्थ एक और करते हैं ज्ञानोत्पत्ति लक्षण हुआ संसिद्धि करते अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिद्धि संसिद्धि अर्थ यहाँ पर ज्ञानोत्पत्ति ये कर्म से ज्ञानोत्पत्ति को प्राप्त हुए या कर्म से ज्ञानोत्पत्ति रूप संसिद्धि को प्राप्त हुए कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति हुई कर्म से ज्ञान की कैसे कर्म करते करते चित्तुद्धि भी चित्ती होने पर क्या होगा ज्ञान ये ये दो प्रश्चन होने किए हैं बल्कि ये स्थिति यही थी है कि बाद वाला जो है मान्य होता है उसको तो अज्ञानी वाला ही इनको ज्यादा मान नहीं लग रहा है जबकि जनक ज्ञानी के रूप में कहती है पूरी दुनिया में अब देखना जनक ज्ञानी ही है अज्ञानी कभी नहीं है ध्यान रखना कहा तत्व विदाना यदि क्या लेना जनकादि यदि वे जनकादी तत्व ज्ञानी नहीं थे तो साधन रूप ईश्वर समर्पित कर्मों के द्वारा शत्रु शुद्धि को प्राप्त हुए कर्मों के द्वारा अंतरण की शुद्धि को प्राप्त हुए अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप को प्राप्त हुए कौन जन का दिया जनका दिया लेना इस व्याख्या अब यह श्लोक निकालना तीसरे अध्याय का कौन सी संख्या है यहाँ तो दो पक्ष उन्हें माने दो पक्ष विरोधी हाँ सब इस संभावना लेकर किया है ज्ञानी थे अज्ञानी थे अज्ञानी थे तो फिर ज्ञान होने पर भी कर्म करते रहे कर्म के साथ ही भी प्राप्त हुए अब तो देखना पहले तो इन्होंने मोक्ष में ना अच्छा उसको वही बताएंगे कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए यदि थे प्राप्त सम्यक दर्शना ये पक्ष है ना यदि वे सम्यक ज्ञान वाले थे और यहाँ भी दूसरा पक्ष बाद में माना है अर्थ अप्राप्त समय दर्शन दो पक्ष देखिए पे यदि प्राप्त सम्यक दर्शन यदि उनको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया था सम्यक ज्ञान प्राप्त तब तो लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहे हैं और दूसरा पक्ष है अप्राप्त सम्यक दर्शन यदि उनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ था तो दूसरा पक्षी ही लोगों को मान्य होता है ज्यादा ये भी विडम्बना बड़ी है भास्कुदारी की और जनक को भी उसको डाल दी जाए उन्होंने दूसरा पक्षी देखना तो दोनों पक्षी लिखे हैं। अब इसलिए अज्ञानी नहीं मानना चाहिए भले ही हाँ ज्ञान अज्ञानी नहीं है जनक तो उसमें बृहदीस में आता है ना जनक की सभा में तो सभी अगुबल सभी गए थे अच्छा वक्र का उल्लेख नहीं आता है अष्टा का बृहदारण में उल्लेख नहीं है अन्यत्र है अन्यत्र होगा बृहदारण में तो जनक की सभा में यागवल के कहोल गार्गी बहुत बहुत लोग गए हैं वहाँ बड़ी चर्चा हुई है यहाँ तक कि महाभारत के अनुसार सुखदेव के गुरु भी जनक है सुखदेव भी, भी। व्यास जी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सुखदेव को जनक के पास भेजा तो जो ब्यास जी जिनको स्वयं ज्ञानी मानते है और उनके पास से शिक्षा के लिए अपने पुत्र को भेजा है वो ज्ञान नहीं हो सकता तो को भी ज्ञान देने वाले वही है भारत में जनक की बड़ी महिमा है पढ़ना चाहते हाँ हाँ वहाँ तो जनक की कितनी द्विश्ठी कितना होता है बस। ऐसी कुछ पीढ़िया पीढ़िया ऐसा कुछ संख्या है की सब जीवन मुक्त बताई गई है जनस्थित महाभारत सब जीवन मुक्त कभी तो जगदम्बा सीता का पिता बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ अब देखना सब घर जानकारी अनुसार ही है अब देखना कहा गया दे, दे, दे दे पाठ हाँ दूसरी पक्ष है हो गया दूसरी पक्ष भी हो गया किसी कर व्याख्या ऐसी व्याख्या करनी चाहिए तो विभाग करके, करके बताया की यदि मुक्त, मुक्त तो प्राप्त किया है तो ज्ञान से ही प्राप्त किया है और उस समय कर्म ये करते रहे और यदि अज्ञानी थे तो फिर क्या मानना पड़ेगा कि शुद्धि को प्राप्त हुए अथवा कर्म से ज्ञान से उत्पाद हुई ऐसा इन्होंने कहा अर्थों में क्षति लोकमान तिलक तो सीधे मानते है मुक्ति है उसे बोल रही है, तो यो बोल है नहीं करना चाहिए। कर्म से ही को प्राप्त हुए कर्म से कैसे तो जो कर्म योग की परिभाषा बनाई है लोकमान तिलक ने तो की मैं ये करता हूँ मैं यह भोगता हूँ वैसा सोच करके मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ इस भाव से कर्म को करना इस भाव से तो फिर इसमें क्या बन जाएंगे मोक्षे साधन बन जायेंगे लोग कैसे विचार करके देखो कैसा कर्म कहा लोकमान लगने मैं करता हूं मैं ऐसे विचार से कर्म करना बोले कर्म के अंतर्गत तुमने जो है ज्ञान को मिला रखा है ना इसलिए तुम कर्म से मुक्ति कह रहे हो मुक्ति को वहां भी जो आकर्तिक और की विज्ञान से हुई है तो कर्म की जो परिभाषा बनाई है लोकमान लगने तो कर्म से ही मुक्त हो गए ऐसा हिसाब विचार करते हुए कर्म करना है कर्म छोड़ना नहीं है ऐसा तिलक ने कहा रामानुआचार ने भी कर्म से ही माना है मुक्ति लेकिन उन्होंने कर्म की परिभाषा में वो पूरा ज्ञान लगा दिया है अब विश्लेषण करके देखोगे तो ज्ञान आगे उसमें तो अज्ञानी जनक नहीं है ज्ञानी भी मानना है उनको तो अब देखेंगे अब ये है की ज्ञानी थे अब उन्होंने जब देखिये पहले गुरकुल में सभी अध्ययन करते थे जनक का दिन भी गुरुकुल में हुआ तो उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था ऐसा नहीं कह सकते हैं सब वेद सब जानते थे भी उनको था ऐसा ये ये तो वर्षों भगवान ये ये ये तो तो है ना अच्छा की भगवान इसी अर्थ को कहेंगे सब तो शुद्ध है कर्म कुरु अंताकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं इस अर्थ को भगवान ही कहेंगे इसमें समस्या कोई दिया है अठारह छियालीस देखना यथा था वो इसी रूप में पड़ा है ये तो योगि कर्म कुरुंती संगम तत्व आप इसी रूप में है थोड़ा अंतर है देख लोगों था है नहीं तो में की से देख रहे हैं संख्या लिखी क्या अठारह छियालीस उसने वो संख्या ठीक नहीं दी है उसमें है नहीं है चलिए गीता प्रेस में संख्या नहीं दी है चलिए पाठ देखेंगे तो देखना कि देखना ये यही अनुपूर्वी किसी श्लोक में है या नहीं है गीता ये नहीं है ना नहीं। तो फिर ये सब ए... मतलब फिर इनको उदाहरण के रूप में नहीं रखना चाहिए के रूप में ले सकते हैं हाँ यदि अनुपूर्वी नहीं है तो उदाहरण के रूप में नहीं देना चाहिए और यदि गीता में ऐसा ही श्लोक मिलता है तब तो उदाहरण देना चाहिए उदाहरण के रूप में देना ही गलत है ये है कौन सा योगिना कर्म कुरुबंध तो सब तत्व आत्मशुद्ध है सत्य शुद्ध वाला देखिएगा यदि इस रूप में नहीं है तो धर्म के रूप में नहीं देना चाहिए फिर तो भाष्य वचन है ये मतलब वो लोग क्या है कि भगवान की बात को वो अर्थ का कह रहे हैं भाष्यकार सभ्यता नहीं कह रहे अर्थ का कह रहे हैं ये हो जाएगा कि भगवान इसी अर्थ को कहेंगे सत्य शुद्ध है कर्म कुरुबंथी इस प्रकार इस प्रकार की शुद्धि के लिए ज्ञानी कर्म करते हैं तो भास्करकार ने अपने शब्दों में उन वाक्यों को कह दिया तो भाष्यकार का वचन होगा उद्यम नहीं होगा ये यदि अनुपूर्वी नहीं है तो हमारी बातों से आ रही है तो यदि ऐसा ही गीता का श्लोक नहीं है तो ये मानना चाहिए ये भास्करकार का अपना वचन है जिन्होंने गीता के ताक्षर को अपने शब्दों में कह दिया गीता के तात्पर्य को अर्था उन्होंने कह दिया है गीता की बात को तो भाष्यकार का अपना रचना है गीता के तात्पर्य को ही कहने वाला है तो नहीं है वो पर के रूप में देना अनुचित था लोगों का भाष्यकार ने अनुचित नहीं किया गया इसे आगे ध्यान देना स्व कर्मणाध्य मानवाहा की अपने कर्मो से भगवान की आराधना करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है तो यहाँ पर जो सिद्धि शब्द है सिद्धि शब्द जो है मोक्ष अर्थ में नहीं हो सकता है क्योंकि भाष्यकार कहते हैं तो अपने सिर्मो से भगवान की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करता है या सिद्धि करके अंत्या की सिद्धि ही लेना चाहिए इस प्रकार कहकर क्या सिद्धि प्राप्त इस प्रकार कह करके सिद्धि के इस प्रकार कह करके क्या पुनः और फिर सिद्धि को प्राप्त हुए के लिए ज्ञान निष्ठा को कहेंगे स्व कर्मणात्म सिद्धि मानवा इस प्रकार कह करके सिद्धि प्राप्त मनुष्य के लिए पुनः ज्ञान निष्ठा को कहेंगे किस प्रकार सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म हाँ ये निकालना कहाँ का है आ, ये दूसरा है वही अठारह अच्छा यहाँ देखना सिद्धिम है न सिद्धिम का ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान निष्ठा की मतलब ज्ञान योग की योग्यता तो अंताकरण की शुद्धि ज्ञान योग की योग्यता क्या है अंताकरण की ठीक है अच्छा यहाँ कर्णई भी संसिद्धि वहाँ संसिधि पर वह है तो पहले उसका मोक्ष बाद यहाँ पर सिद्धि पद तो है तो सिद्धि या ज्ञान निष्ठा की योग्यता आत्मा किसी है अथवाइये बात पंक्ति लग गई आपको ऐसा कह करके क्या कम पहले कर लो क्या स्व कर्मणात्म अभ्य सिद्धि मानोभाव क्या आया ना वास्तव में क्या स्व कर्मणात्म अभ्य सिद्धि मानोभाव ऐसा कहकर सिद्धि को प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए सिद्धि को प्राप्त किए हुए सिद्धि कर्थ क्या है चित्त शुद्धि अथवा ज्ञान निष्ठा तो प्राप्त किए हुए मनुष्य के लिए पुनः सिद्धि प्राप्त इत्यादि प्रकार से ज्ञान को कहेंगे या तस्मात्त इससे तस्मात्ति निश्चितार्थ तस्मात्तासु तस्मात्तासु तस्मात्न गीतासु कर्थ गीता शास्त्र में इस निश्चित अर्थ यह निश्चित अर्थ है तस्मात्ता इसी निश्चित अर्थ था इस कारण गीता शास्त्र में यह निश्चित अर्थ है क्या केवलात् तत्व ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति केवल तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है केवल तत्व होने आत्मा हाँ केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है न कर्म समुचितात् अर्थ क्या करेंगे कर्म समुचितात् तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति न न कर्म समुचितात् क्या करेंगे बोलो तो कर्म समुचितात तत्व ज्ञानात मोक्ष प्राप्ति ना ये किस कर्थ हुआ ना कर्म का कि कर्मी के कर्म समुचित कर्म के साथ जिसका समुच्चय किया जाए उसे क्या कहेंगे कर्म समुचित कर्म के साथ जिसका समुच्चय किया जाए उसे कहेंगे कर्म समुचित तो पूर्व पक्षी के अनुसार कर्म समुचित कौन है ज्ञान तो कर्म समुचित ज्ञान से मुक्त होता है ना उसके अनुसार तो भाष्यकार कहते हैं कर्म समुचित ज्ञान से या कर्म के सही ज्ञान से मुक्त प्राप्ति ना नोक्ष प्राप्ति नहीं होती है यथा अयम अर्था और जैसे यह अर्थ है क्या कि केवल तत्व तो ज्ञान से ही मुक्त प्राप्ति होती है कर्म समुचित ज्ञान से मुक्त प्राप्ति और जैसे यह गीता शास्त्र का अर्थ है और जैसे यह गीता शास्त्र का अर्थ है वैसा प्रकरणानुसार विभाग करके वहाँ वहाँ हम कहेंगे वैसा प्रकरण के अनुसार विभाग करके हम वहाँ वहाँ कहेंगे उन उन स्थलों में कहेंगे कौन कैसा है और जैसे गीता शास्त्र का यह अर्थ है निश्चित अर्थ बताया ना और जैसे गीता शास्त्र का यह निश्चित है वैसा प्रकरण के अनुसार विभाग करके हम वहाँ वहाँ कहेंगे तत्र एवं इस प्रकार धर्म विषय में मोहित हुए चित्र वाला सम्मूड है ना मतलब अत्यंत मोहित समय मोहित हुआ धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला कौन है अर्जुन तो धर्म समूह चेत का किसका विशेषण है धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला और दूसरा देखना कि महान शोक सागर में निमग्न या महान शोक सागर में डूबा हुआ कौन अर्जुन दो विशेषण हो गए ना एक तो महान शोक सागर निमग्न से धर्म समूह चेत का धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला तथा महान शोक सागर में डूबे हुए अर्जुन के लिए अर्जुन का अर्जुन का आत्म ज्ञान अन्य उद्धर अपश्यन आत्म ज्ञान से भिन्न अन्य भिन्न आत्म ज्ञान से भिन्न उद्धार का उपाय ना देखते होंगे आत्मज्ञान से भिन्न उद्धार का उपाय ना देखते होंगे आत्मज्ञान से भिन्न कोई उद्धार का उपाय हो सकता है और ना देखने वाला कौन है भगवान वासुदेव है न तो किसका अर्जुन कहा आत्मज्ञान से भिन्न उद्धार का उपाय न देखते हुए या न देखने वाले भगवान वासुदेव ने भगवान और से करेंगे पंचमी से में ती प्रत है न तथाकर्थ तस्मात तस्मात के मतलब आत्म ज्ञान आते की आत्म ज्ञान से अर्जुन के उद्धार करने की इच्छा वाले आत्मज्ञान से अर्जुन के उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान ने भगवान आत्मज्ञान आये अवतारियन कि आत्मज्ञान का अवतरण करते हुए बोले या आत्मज्ञान की करते हुए बोले दुबारा लगाना ज्ञान से तब या वहां ऐसा कर लेना वहाँ, वहाँ इस प्रकार धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाले तथा महान शोक सागर में डूबे हुए अर्जुन का आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से उद्धार न देख देखने वाले उद्धार या उद्धार न देखते हुए कर लेना उद्धार ना तो कि तो आत्मज्ञान आत्म से भिन्न उपाय से उधार न देखते हुए आत्मज्ञान से अर्जुन उद्धार का उपाय न देखने वाले तथा आत्मज्ञान से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले आत्मज्ञान से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्म की भूमिका बताते हुए बोले आत्मज्ञान की तो बताते हुए आत्म ज्ञान का अवसरण करते हुए बोले क्या बोले एक श्लोक पढ़ेंगे पढ़िए पंडिता अब ठीक है मेरी समझ से बड़ा भाष्य फिर में अध्याय से पहले शायद नहीं आएगा बहुत बड़ा ठीक है अब देखिए अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र में सभी लोग जो है ना बड़ा अपना बहुत बड़ा बड़ा घाटा करते हैं सोच प्रज्ञावादान क्या प्रज्ञावादान क्या नीचे देखेंगे गतासून अगता सुन गता सुन अगता सुन क्या? न अनुसोचन थी लगाइए असोच्न असो अनुसोचा बताएंगे अभी शब्दार्थ देखना हमें फिर देखेंगे असोच्यान कहेंगे कि जो शोक करने योग्य नहीं है जो शोक करने योग्य नहीं है हाँ ऐसे भीष्म भीष्मी के प्रति तो हम असोचा है कि तू सुख करता है हुँ? या तो तू शोक न करने योग्य भीष्म भीष्मि के प्रति शोक करता है लग जाएगा कि शोक न करने योग्य भीष्म भीष्मि के प्रति तू शोक करता है लग जाएगा अच्छा लगाइए न सोचया असोच्या सोच कहते हैं शोक करने योग्य जिसके विषय में शोक किया जाए पुरुष न सोचा असोच्हा नोच कौन है नहीं है तो उसमें हेतु मतलब सदाचारी होने से वृत्त कर आचरण मतलब अच्छे आचरण वाला होने से अच्छे आचरण वाले होने से सद आचरण वाला होने से सदाचारी होने से सदाचारी व्यक्ति के बारे में कोई शोक नहीं करना चाहिए कोई सदाचारी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए सदाचारी व्यक्ति मर जाए तो कोई शोक करने योग्य नहीं है शोक करने योग्य कौन है दुराचारी क्यों बड़ा साप करते ये हमारा अब पता नहीं उसकी क्या गति होगी किस योनि में गया होगा कैसा बेचारा दुख पाएगा तो शोक करने योग्य तो दुराचारी है और सदाचारी की दुर्गति होती है क्या तो उसके विषय में शोक क्या करना है और तो शोक करने की तो ही नहीं है तो अच्छा कर्म करते हुए गया आगे भी अच्छा ही रहेगा तो वही बताते हैं सद आप से करो शोक करोट उसने का अर्थ है और उसकी हो गया तो कि सदाचारी होने के कारण सदाचारी होने के कारण भीष्म द्रोणाली शोक करने योग्य नहीं है ठीक है एक हेतु क्या हो गया सदवृतवाद किसमें उनके असोच होने में असोच होने में हेतु है सदवृत क्या हेतु है को में है। क्यों वहाँ हेतु क्या है दुम्त दुम्त नहीं हेतु तो धूम है अब हेतु में पंचमी लगाई जाती है जिससे मालूम हो जाए ये हेतु है पर हेतु तो धूम है तो वैसे यहाँ हेतु सदवत्व है हेतु क्या है हाँ सद्रत बात हेतु नहीं है हेतु क्या है सद्रत हेतु में पंचमी व्यक्ति लगाई जाती है तो एक हेतु है सद और दूसरा हेतु है परमार्थ रूपे नित्यत्व अब इस परमार्थ रूप से देखें यदि परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा नित्य है ना तो आत्मा नित्य है नित्य मरता है क्या तब भी शोक करने योग्य नहीं है नित्य तो कोई मर ही नहीं पाएगा आत्मा को क्या शोक करना उनके लिए क्या परमाश रूपेण नित्यत्वाद और परमार्थ रूप होने के कारण देखना भीष्म आदि सदाचारी होने के कारण शोक करने योग्य नहीं है तथा भीष्म आदि परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण शोक करने योग्य परमात्र शरीर को लेकर आत्मा शरीर को छोड़ करके है ना आत्मा को लेकर है ना वैसे ऐसा है ना कि जो तर्क संग्रह जिन्होंने पढ़ा है तो शक्ति और लक्षणा है ऐसी दो वृत्तियाँ हैं तो जो यहाँ पर भीष्म जितने शब्द है ना जब भीष्म द्रोण कोई भी शब्द है तो पहले शरीरधारी को लेकर पकड़ेंगे तो शरीर को लेकर जब आत्मा को पकड़ेंगे शरीर सहित आत्मा को पकड़ेंगे वो हो, से है? हो जाएगा वृत्ति हाँ। तो शोक तो करने योग्य नहीं है लक्ष्यार्थ भी आत्मा को लेंगे तो परमात्र नित्य होने के कारण शोक करने योग्य नहीं है ऐसा दोनों प्रकार से बोला लगे लग जाएगा और तान अथुन तो शोक ना करने से क्या मतलब इससे क्या होगा असोच्यान न सोचया ऊपर बताया ना ये प्रतिमा वो थे ना और श्लोक में असोचयान है तो बताते हैं तान असोच्यान अनुसोचा कि उन अनुसोचा थे अनुसोचित वान असी का क्या है अनुसोचित वन असी अस्थि फिर क्या बनेगा असी मध्यम पुरुष के वचन में तत्कुमसी तो में जैसे असी आया है कि उन शोक न करने योग्य भीष्मण आदि के प्रति तू शोक कर रहा है तू शोक कर रहा है से किस प्रकार ते मन निमित्तम मृंत वे मेरे निमित्त मर जायेंगे वे मेरे निमित्त मारे जायेंगे या वे मेरे निमित्त मर जायेंगे वे मेरे निमित्त मर जायेंगे या लट लगा रहे ना जैसे वर्तमान समीपे वर्तमान वो वर्तमान के समीप भूत में और वर्तमान के समीप भविष्य में वर्तमान काल का प्रयोग होता है तो युद्ध में तो शीघ्र मरने की संभावना वर्तमान के समीप इसलिए लठ का प्रयोग कर दिया मरियंते हुए मेरे निमित्ते मर जायेंगे कई बिना भूता उनके बिना किसके बिना भीष्रोणाली के बिना राज सुखा दिना किम अहम कि राज सुखादि ना अहम किम कर सामी उनके बिना राज्य सुखादि से मैं क्या करूँगा उनके बिना राज्य के सुखादि से मैं क्या करूँगा भाई तो जिन जिन बंधुओं के लिए संबंधियों के लिए राज्य सुख कहा जाता है तो वही नहीं रहेगा तो अकेले लेकर क्या करना है सब राजा बहुत बड़ा आदमी बन जाए जितने परिवार वाले हैं सबको तो अच्छा लगेगा इससे अच्छा तो, तो बोले राज्य ना मिलता तो अच्छा था, था। महाभारत में, में दो तीन पक्षियों को लेकर अठारह की संख्या की पूर्ति ऐसे करते हैं पक्षी के अंडे से उन पर कोई हाथी का संख्या गिर गया वो बच गया उसके अंदर तब अठारह की संख्या की पूर्ति होती है पक्षी अच्छी को छोड़ दो बहुत कम दो <laughs> जो युद्ध में शामिल हुए थे उनमें से घर के नौकर जाकर कहीं कुछ बच गए होंगे तो अशोक जो शोक करने योग्य नहीं है उनके प्रति को शोक करता है क्या प्रज्ञावादान भाषा से और बड़े विद्वानों की बातें करता है और तो पंडितों की बातों को करता है कोई पंडितों ने तो तो बातें किया ना तुमने गुरु महत्व है अच्छा बहुत बातें किया है गुन क्या गुन जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं तो किसी के विषय में पंडित कर्ण शोक नहीं करते हैं कल होगा ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमे ओम